अथगो वेदिया मांडू के उपनिषद इसमें हम लोग पसठ कारिका का विचार कर रहे थे चरण जागरिते जागृत दिक्षु वे दसु स्थितान अंड जान स्वेद जान वापि सदा तो जैसे दृष्टांत कहा कि स्वप्न दृश्य स्वप्न में जो चित्त है अंतकरण उससे भिन्न नहीं है स्वप्न अंतकरण अर्थात जो अंतकरण है जीव का स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ अंतकरण से भिन्न नहीं है और अंतकरण भी जो स्वप्न में चित्त है वो भी दृष्टा साक्षी से भिन्न नहीं है इसी प्रकार की अभी जागृत में भी दिखा रहे हैं जागृत में भी जो पदार्थ दिखता है वो अंतकरण से भिन्न नहीं है और अंतकरण भी साक्षी से भिन्न नहीं है अर्थात साक्षी चैतन्य वही एकमात्र पदार्थ टीका में जाग्रत अवस्थो ही पुरुषो वाक्य है जाग्रत पश्यति दशसु दीक्षु इसका अन्वय टीका में देते हैं जाग्रत अवस्थो ही पुरुषः इसको श्लोक में जो जाग्रत कहा गया चरण जागृत है जाग्रत जागृत शब्द का अर्थ है जागृत अवस्थ पुरुष यान जीवन पश्यति जो सब जीवों को देखता है चतुर्थ पाद में कहा गया यान जीवन तो कहते हैं कि जीव शब्दे न कार्यकरण संघाता गृहते क्योंकि देखता है देखता है किसको देखेगा कार्यकरण संघात तो को ही देखेगा चैतन्य को आत्मा को तो देख नहीं पाएगा इसलिए कहते हैं यान जीवन पश्यति जीव शब्द का अर्थ कार्यकरण संघात चेतना नाम दृश्य तो अभाव इतनी जीव का वास्तव स्वरूप होता है चैतन्य किंतु चैतन्य दिखेगा नहीं इसलिए जीवों को देखता है अर्थात तो कार्य को देखता है श्लोक द्वे विवक्षित अनुमान द्वय आरची और छियासठ ये दोनों श्लोक में जो दो अनुमान देते है पौसठ श्लोक हो गया जागृत अवस्था में दिखने वाले पदार्थ चित्त से भिन्न नहीं है छियासठ श्लोक हो जाएगा जाग्रत का चित्त साक्षी से भिन्न नहीं है तो ये जो दो श्लोक में दो कहा गया उसको दो अनुमान देते हैं भाष्य में जाग्रतो दृश्याणीयत स्वप्न दृक चित्त, चित्त, चित्त जीववत जागृत जागृत पुरुष से ष्ठी अंतर है जागृत पुरुष का जो दृश्य जीवा जागृत पुरुष जो देखता है जीवों को वो सब जीव तत् तो तो चित्त अव्यतिरिक्त जो देखता है उससे वो अव्यतिरिक्त अव्यतिरिक्त उभ्य अभिन्न भिन्न नहीं है जागृत में जो सब जीवों को देखता है वो सब जीव चित्त से भिन्न नहीं है क्यों कहते हैं चित्त ईक्षणीयार्थ चित्त के द्वारा देखा जाता है चित्तों के द्वारा जो देखा जाता जाएगा वो चित्त से भिन्न नहीं है क्यों कहते हैं स्वप्न दृग चित्त ईक्षणीय जीवो स्वप्न में जैसे चित्त देखता है सब जीवों को कोई भी स्वप्न जीव चित्त से भिन्न नहीं है इसी प्रकार के जागृत में भी जितने जीव दिखते हैं वो सब कोई भी चित्त से भिन्न नहीं है ये पांसठ श्लोक का बात हो गया आगे छियासठ श्लोक में आगे देते हैं हनुमान भाष्य में तच जीवेक्षणात्मकं क्षणात्मक चित्तम तद न कट जाएगा वहां तचे क्षणात्मक चित्तम तद्यतिरिक्त चाहिए वहा ऊपर में रेफ दे दिया और रेफ पूरा होगा अर्थात अव्यतिरिक्तम कर दिया जाएगा बाकी पहले था न तद द्रष्टुरम किन्तु अभी हो जाएगा तद द्रष्टु अव्यतिरिक्तम न कट जाएगा और वो बीच में अः आ, आ जाएगा और तो हो जाएगा दृष्टि दृश्य स्वप्न चित्तवत तीव जो जी, तच ईक्षणात्मक चित्तम वो जो चित्त है जीव जीवईक्षणात्मक जीव से यदक्षणात्मक चित्तम जीव का जो ईक्षण रूप का चित्त है ईक्षण अर्था करण है यहाँ जिसके द्वारा जीव जानता है वो हो गया जीव का चित्त तीव हीषणात्मक चित्तम तरिकम तद, तद, तद अर्थात चित्त का जो द्रष्टा चित दृष्टा कौन है साक्षी तद द्रष्टु पंचमी उससे अव्यतिरिक्तम वो तो द्रष्टा से अव्यतिरिक्त है कौन कहता चित्तम पूर्व में है चित्तम चित्त दृष्टु से हेतु देतेप्न दृष्टा साक्षी का विषय होने से साक्षी तो तो से भिन्न नहीं है इसी प्रकार की जागर चित्त भी का दृश्य दृश्य है, साक्षी, साक्षी का हो गया, होने से साक्षी से भिन्न नहीं होगा अक्षर अक्षरव्याख्यान तो दृष्टान व्याख्यान एवं स्पष्टवाद न पृथकअपेक्षित विवक्षित आह अक्षर व्याख्यानम् दोनों श्लोक का अक्षर का व्याख्यानम् दृष्टान्त व्याख्यान एवं स्पष्टत्वात दोनों दृष्टांत का व्याख्यान से ही ये श्लोकों का व्याख्यान हो गया इसलिए न पृथक अपेक्षितम ये दोनों श्लोक और कोई व्याख्यान आवश्यक नहीं है इति उक्तार्थम इति भाष्य में कहा उक्तार्थम अन्यत अर्थात ये श्लोक में बाकी जो है कहना चाहिए जो सब पहले से कह दिया गया अच्छा ये दो अनुमान के द्वारा कहा गया कि जागृत में जो दृश्य है वो चित्त से भिन्न नहीं है और जागृत में जो चित्त है वो साक्षी से भिन्न नहीं है दो अनुमान से कह दिया पौसठ और छसठ ये दोनों श्लोक के द्वारा ये पैंसठ छसठ ये दोनों श्लोक उच्चारण करेंगे आगे ठीक शितन है कहते हैं दृश्य दर्शन व्यतिरेक ग्राहक प्रमाण प्रतिहतम हेतुद्वयम इति आशंक्य पूर्व पक्ष कहता है कि दृश्य दर्शन दृश्य हो गया पदार्थ दर्शन हो गया उसका जो ज्ञान हो रहा है जो चित्त है जो वृत्तिमान है उसका दर्शन का अर्थ ज्ञान एक घटो एक घट ज्ञान इस प्रकार के उनका व्यतिरेक व्यतिरेक भेद तब दृश्य दर्शन का भेद का ग्राहक जो प्रमाण है भेद ग्राहक प्रमाण क्या है एक घटो हुआ एक घट ज्ञान हुआ घट घट ज्ञान भिन्न है ऐसा कौन को जानेगा नया अनुव्यवसाय ज्ञान होता है ना घटम अहम जानम तो व्यवसाय ज्ञान से पता चलता है कि घटत तो व्यवसाय ज्ञान का विषय है अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय हो गया घट ज्ञान इसलिए घट और घट ज्ञान दोनों भिन्न है तो प्रमाण प्रत्ये जो भेद ग्राहक प्रमाण एक नंबर टिप्पणी दे दिया घट ज्ञाना देर भेद ग्राहक प्रमाणम घट और घट ज्ञान ये दोनों का बीच में जो भेद है भेद ग्रह का प्रमाण क्या है घटम अहम पश्यामी अनुभवात्मकम इस प्रकार के अनुभव आता है घटम अहम पश्यामी न्यायिक लोग कहते हैं ये अनुव्यवसाय ज्ञान वेदांति लोग कहेंगे ये साक्षी ज्ञान अनुभवात्मकम ज्ञानम अनुभव अनुभव अर्थात ये साक्षी ज्ञान कहते तद बाधितम तद अर्थात तेना बाधित क्यों सिद्धांत कह दिया कि जो दृश्य है वो दर्शन से भिन्न नहीं है और जो दर्शन है वृत्ति है वो साक्षी से भिन्न नहीं है इस प्रकार कह दिया पूर्व पक्ष कह दिया भिन्न कैसे नहीं है ये पता चलता है तो अयम घट और घटम जानवी ये दोनों अलग अलग है बिल्कुल अयम घटो कहने से घट का ज्ञान मतलब घट है ये ज्ञान का विषय हो गया घट और घटम अहम जाना यह घट ज्ञान को विषय करता है ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है दो अलग अलग ज्ञान है उसका विषय दो अलग अलग है एक व्यवसाय ज्ञान का विषय एक अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय तो ये जो व्यतिरेक ग्राहक प्रमाण के द्वारा प्रतिहत प्रति हो गया हेतु द्वयम आप दो हेतु दिए थे समान समान करने के लिए किंतु ये तो भेद ग्राहक का प्रमाण है यहाँ तयम घट और घटम अहम जाना ये दोनों अलग अलग है हेतु द्वयम इत आशंख्य आह इस प्रकार की आशंका करके कहते हैं उभे श्लोक में उभे अन्ोन दृश्य कि तस्तीच्य लक्षण शून्यमुभय तृह्यते उभे अन्े उन्ोन दृश्य किंग न उच्यते उच्य सेभय तन्मतेन गृह उत्तरार्धन उभे ही ते ते अर्थात एक हो गया दृश्य और एक हो गया उसका दर्शन तो ये दोनों अन्योन्य दृश्य अन्योन्य दृश्य अर्थात तो अन्योन्य निरूपित दर्शन कब होगा घट कब होगा घट होने से एक घट है ऐसा कैसे पता चलेगा दर्शन होने से इसलिए घट होने से आप कहेंगे घट है और घट होने से घट होगा ये दोनों अन्योन्याश्रय को तो इसलिए कहते हैं कि अन्योन्य दृश्य वो दोनों अन्योन्य दृश्य अन्योन्य दृश्य अर्थात अन्योन्य आश्रित घट है तो घट ज्ञान होगा घट ज्ञान है तो आप कहेंगे घट है इसलिए अनोन्य आश्रित हो गया तो फिर पूछता है कि अन्य आश्रय हो गया ये दोनों में तो फिर अनोन आश्रय तो सिद्ध नहीं होता है ये दोनों में फिर कौन सा रहेगा अंतिम में पूछता है किंग तद अस्थि तद हो ये दोनों का बीच में फिर क्या वास्तव है कहते न अर्थात दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है अर्थात घट भी ठीक नहीं है घट ज्ञान ये भी ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं है कहते हैं लक्षणा शून्यम लक्षणा प्रमाणम आगे श्लोक में कहते हैं ना लक्षणा शून्यम अर्थात दोनों में वास्तव होने में कोई प्रमाण नहीं है लक्ष्यते अन्य नीति लक्षण तथा प्रमाणम प्रमाण शून्यम उभम तो अगर दोनों में कोई प्रमाण नहीं है ये फिर दिखता है सारे व्यवहार कैसा होता है कहते तन मत न एवं जैसे चित्त में संस्कार है ऐसे ही देखता है अगर अत्यधिक सर्प का भय है उसको सर्वत्र सर्प भय देखेगा कहते ना जिसको ये भालू का भय बहुत ज्यादा है वो अंधेरा में कहीं भी जाएगा उसको भालू ही दिखेगा थोड़ा सा अंधेरा हो जाने से भालू ही दिखेगा तो इस प्रकार के चित्त में जैसा संस्कार है ऐसे चलता है तो ये सब कुछ वास्तव नहीं है दृश्य दर्श टीका में आगे दृश्य दर्शने परस्पर दृश्यदर्शन के दृश्य सिद्धे तदव दर्शनं तस्य च तदविन्न दर्शन सिद्ध्य सिद्ध तदविन्न दृश्य सिद्ध्यन्रय्वात्श्य दर्शन विध्यति अतो न प्रमाभा तदबाधो हेतुद्वय से दृश्य दर्शने दृश्यम च दर्शनम से दृश्य दर्शन परस्परापेक्ष के परस्परापेक्षा सिद्धि परस्परों को अपेक्षा करके दोनों का सिद्धि होगा घट है तो घट ज्ञान घट ज्ञान है तो घट का निश्चय होगा तो इसको दिखाते हैं दृश्य सिद्धे तदवचिन्न दर्शनं सिद्ध्य घट सिद्ध होने से घट ज्ञान सिद्ध होगा अतः घट है तभी घट ज्ञान होगा और तस्य तस्य सिद्ध तस्व घट ज्ञान से सिद्ध घट ज्ञान होने पर तभी आप कहेंगे कि घट है तद अवचिन्नम दृश्यम सिद्ध घट का ज्ञान हो तभी आप कहेंगे घट है और घट का ज्ञान नहीं होगा तो फिर घटो है कैसे कहेंगे सिद्धति इति इसलिए अन्य आश्रयत्वात इसको कहते हैं अन्य आश्रय ये इसको आश्रय करता है वो इसको आश्रय करता है आश्रयत्वाद न दृश्यम दर्शनम वा सिद्धती ये तो ऐसा होता है नदी में दोनों को तैरना आता नहीं और बाह में गए ये इसको पकड़ता है वो उसको पकड़ता है वो दोनों ही हो जाएंगे इसी प्रकार कहते हैं न दृश्यम दर्शनम वा सिद्ध ये दोनों ही सिद्ध नहीं होते हैं अतः अतो विभाग अवगाही ही प्रमाण अभाव विभाग को विषय करने वाले प्रमाण नहीं होने से विभाग का ज्ञान नहीं होता है वास्तव नहीं होता है पूर्व पक्ष प्रथम पंक्ति में कहा था व्यतिरिक ग्राहक प्रमाण के, ग्राह के द्वारा हेतु होते है सिद्धांत कहता है की बीभा, विभागों को बताने वाले प्रमाण ही नहीं है ये दोनों भिन्न है ऐसे कौन कहेगा ये तो दोनों परस्पर के ऊपर निर्भरशील है तो भिन्न कैसे कौन कहेगा इसलिए न तद बाद इसलिए न तद न तेन वाद तेन अर्थात विभाग अवगाही प्रमाण भेद को कहने वाले प्रमाण के द्वारा ये बाध हो जाएगा कते नहीं होगा भेद को कहने वाले प्रमाण ही नहीं है प्रमाण प्रवृत्तिर वक्तव्य सम्भावना पांच नंबर टिप्पणी प्रमेय संभावना प्रमाण की प्रवृत्ति क्यों होती है प्रमाण चक्षु चक्षु प्रवृत्त होता है घट को देखने के लिए तो क्यों कहते हैं कि प्रमाण प्रमेय का संभावना है तो भी चक्षु वो घट ज्ञान करेगा अर्थात तो प्रमेय वहां होगा तो भी प्रमाण उसका ज्ञान करवाएगा इसको कहते हैं संभावनायाम अर्थात तो विद्यमान से संभावना घट है तो प्रमाण की प्रवृत्ति कहनी चाहिए न च चा दृश्य दर्शन एवं अन्यतर तरह निरपेक्षेण संभावना बहती अनश्रय दोषा दृश्य और दर्शन निरपेक्ष होकर के कोई यज्ञ सिद्ध हो जाएगा नहीं होगा दृश्य है तभी द्रष्टा है द्रष्टा है दृश्य है तो द्रष्टा तो कहेंगे और द्रष्टा है तभी तो दृश्य की सिद्धि होगी ये अन्यश्रय दोष होता है तथा परस्पर पुरस्कार सिद्ध्य उभय मत्वा मह परस्पर पुरस्कार सामने में रख करके सिद्ध्य सिद्धि होने वाले उभय कल्पित सिया एक को आश्रय करके जो सिद्ध होता है और वो जो सिद्ध होता है ये भी इसको आश्रय करता है इसको कहते हैं परस्पर आश्रय परस्पर आश्रय से जो सिद्ध होते हैं वो दोनों ही असिद्ध होते हैं कल्पित कल्पित में वो इति मत्वा आह इसलिए पूछता है आगे शिष्य किम तद ये दोनों ही तो परस्पर आश्रय हो गया फिर वास्तव है क्या टीका में तद दृश्यम दर्शनम व किम अस्ती इति पृष्ठ दृश्य है अथवा दर्शन है ये दोनों में से फिर कौन वास्तव है पूछने पर आगे टीका में विवेक ना नास्ती उच्यतेग उक्त दोषा जो विवेकी है विचार करके जान लेता है कहते नास्ति ये दोनों ही नहीं है इति है क्यों प्राग दोषात दोषा तो अनुन्याश्रय दो दोनों में अनुन्याश्रय है इसलिए दोनों ही सिद्ध नहीं होगा किंच प्रामिक से प्रामिको भेद संभवते जो प्रामाणिक है दो पदार्थ प्रामाणिक है प्रामाणिक अर्थात प्रमाण से ग्रहण होते हैं दोनों पदार्थ प्रमाण से ग्रहण होगा तो वो दोनों पदार्थ का भेद भी प्रमाण माना जाएगा क्योंकि इसको भी प्रमाण से देखा उसको भी प्रमाण से देखा तब तो कहा जाएगा तो जैसे घट को भी चक्षु से देखा पट को भी चक्षु से देखा व्यावहारिक दृष्टि से तब कहा जाएगा ये दोनों का भेद है ये प्रमाण है कहेंगे एक रज्जु है एक को उसमें सर्प दिखा और एक को उसमें माला देखा और बाद में जाके विवाद करते हैं तो ये सर्प और माला में भेद रहेगा रहेगा क्योंकि क्यों वो प्रमाणिक नहीं है प्रमाण से ग्रहण नहीं हुआ है तो सर्प और माला को चक्षु से देखा है नहीं देखा है तो नहीं देखने चाहिए प्रमाणिक नहीं है उसमें भेद कैसे प्रमाणिक हो जाएगा नस्ती उचते <coughs> किंच प्रामाणिक से प्राणिको भेद संभवती नृश्य दर्शन यु स्वरूप प्रमाण अस्त दृश्य और दर्शन इनका जो स्वरूप है ये कोई इसमें प्रमाण प्रमाण अर्थात यहाँ पारमार्थिक प्रमाण का विचार चल रहा है कोई पारमार्थिक प्रमाण नहीं है व्यवहार होता है व्यवहार होता है जैसे रजु में सर्प का व्यवहार करके सारे व्यवहार करता है कमरे के पास और आता नहीं बिल्कुल व्यवहार करता है दूसरों को कहता है सर्प है व्यवहार से वैसे ही होता है इसलिए कहते हैं आगे श्लोक में कहा लक्षणा शून्य भयम ये दोनों में लक्षणा नहीं है लक्षणा प्रमाणम ठीक है मैं आगे कथम तरी प्रमाण प्रमेय विभागो वो वादी तो पूर्व पक्ष पूछता है अगर वास्तव कोई प्रमाण नहीं है तो प्रमाण प्रमेय प्रमाण हो गया आपका जो वृत्ति ज्ञान हुआ घटाकर ज्ञान हुआ और प्रमेय हो गया घट पूर्व पक्ष कहता है कथम तर अगर इसमें कोई भेद नहीं है दृश्य दर्शन में फिर प्रमाण और प्रमेय विभाग ये वादियों के द्वारा कैसे ग्रहण हो रहा है कैसे लोग बात करते हैं कि प्रमाण है ये प्रमेय है ये कैसे ग्रहण करते हैं उत्तर देते हैं तत्चित दोषेण इतिहा तत्चित्त हो गया अर्थात चित्त का वही संस्कार हो गया तो चित्त ऐसा कहते हैं ना कोई गंगा जी का ही ध्यान करता है कहते हैं वो गंगा जी चित्त हो गया जिसका ध्यान करेगा तो चित्त हो जाए इसी प्रकार की भेद चित्त वाले हैं ये सब तो होने से सबको भेद दिखता है तो दिखने से कहते हैं उस प्रकार व्यवहार करते हैं श्लोक में कहा तन मते नन्मत न अर्थात चित्तमय मतलब भेदमय चित्त हो गया तत्र प्रथमं पादं विभजते प्रथम पाद का व्याख्यान करते हैं भाष्यकार जीव चित्ते उभे चित्त चैत्ये ते अन्दृश्ये इतर तरह गम्ये जीव चित्ते चित्त हो गया जो ग्राहक और जीव हो गया यान जीवान्न पश्यती कहा गया तो जो शरीर इंद्रिय संघात कहा दिया गया अर्थात जीव हो गया दृश्य चित्त हो गया वहां दृष्टा दोनों ही चित्त चैत्य चित्त हो गया चित्त चैत्य हो गया जो देखा जाता है चित्ते न ग्राह्य जो उसको चैत्य कहते हैं चित्त चैते, एक नंबर टिप्पणी दे दिया विषय विषय इण तो चैत्य हो गया विषय चित्त हो गया विषय ये दोनों ते भाष्य में कहते हैं ते अन्योन दृश्य परस्पर के द्वारा दृश्य अन्योन्य दृश्य कहते घट भी घट गया देख लेगा घट ज्ञान घट को जानेगा और घट घट ज्ञान को जान लेगा अन्योन्य दृश्य कैसे कह देते हैं कहते हैं इतर तरह गम्य इतर तरह गम्य दोनों नंबर टिप्पणी दे दिया अन्योन्य ग्राह्य अर्थात तो अन्योन आश्रित तो हो करके निश्चय होते हैं आगे टीका में ते जीव चित्ते इति संबंध जीवादि ते जीवचित्ते भाष्य में देना चित्ते उभे चित चैत्ये ते इत का अन्वय जीवचित्ते के साथ करना है द्विवचन है नपुंसकिंग से टीका में द्वितीय पंक्ति में चित्ते इति संबंध विराम होगा वहां अन्योन्य दृश्य इतरेतर ग्राह्यद तदेव अोन अन्योन्य कह अन्य दृश्य अर्थात इतर इतर ग्राह्य इसका क्या अर्थ कहते हैं भाष्य में जीवादि विषय नाम जीवादिश ना, जीवादि विषय अपेक्षा यश ह हाँ। जीवादि हो गया विषय कर्मधारय जीवादि विषय अपेक्षा जीवादि विषय विषय का अपेक्षा हाँ अच्छा जीवादि विषय अपेक्षा में ही चित्त अपेक्षा करके जीवादि विषये अपेक्षा यश इस प्रकार के जीवादि विषय में अपेक्षा है जिसका चित्त का जीवादि विषय को अपेक्षा करता है तो जीवादि विषय अपेक्षा यश्य चित्त वो चित्त हो जाएगा जीवादि विषय अपेक्षम तो जीवादि विषय को अपेक्षा करके चित्तम ना हो घट को अपेक्षा करके घट ज्ञान कहेंगे और चित्त अपेक्षम ही जीवादि दृश्यम चित्त को अपेक्षा करके जीवादि दृश्य बनते हैं अगर चित्त नहीं है तो फिर जीवादि है उसमें कोई प्रमाण नहीं होगा इसलिए ते अन्यन्य दृश्य ये दोनों परस्परों दृश्य दृश्य अर्थात आश्रित तो। टीका में द्वितीय पाद ब्याचे श्लोक का द्वितीय पाद हो गया किंग तद अस्थि ये कहा उत्तर दे दिया विवेकी न उचित है कुछ भी नहीं है वो दोनों ही सिद्ध नहीं होते हैं इसको कहते हैं भाष्य में तस्माद न किंचित च उचित इसलिए दोनों ही दोनों में से कोई ही नहीं है Intent? तो दोनों नहीं है कौन कहते हैं चित्तम वित्त ईक्षणी वित्त भी नहीं है चित्त के द्वारा जो ईणीय दृश्य चित्त भी नहीं है चित्त दृश्य भी नहीं है व किंग तद इति विवेकेना न उचित है किंग पूछने से विवेकी कहता है ये दोनों ही नहीं है न उचित चित्त भी है चित्त का जो ईक्षणीय है दृश्य है वो भी नहीं है टीका में तदेव स्फुटती उसी को ही स्पष्ट करते हैं भाष्य में कह दिया चित्तम वा चित्तक्षणियम व किंग तद अस्थि विवेकिना न उच्यते आगे में किंग इति अस्थि सति पूछता है फिर तो क्या है दोनों परस्पर आश्रय होने से दोनों ही सिद्ध नहीं होंगे फिर है क्या उत्तर देते हैं न किंचित अस्थि उच्यते कहते हैं कुछ भी नहीं है कौन कहते हैं विवेकिना जो विचारशील है वो कहेगा कि नहीं है आज विचार नहीं करता कह कर, क्यूँ पहले घट है घट था बोल करके मेरे को घट ज्ञान हुआ इस प्रकार कहेगा तो पहले था ये कैसे आप कहते हैं तो मैं कि लोग यहाँ तर्क देंगे घट था क्योंकि घट घट ज्ञान के प्रति कारण है और जो कारण होगा वो कार्य पूर्व वृत्ति होगा ऐसा बोलो हो कहेंगे सब सिद्धांत कहेगा सब युग पद कुछ कार्य कारण भाव कहीं सिद्ध नहीं हो पाएगा आगे जागरित उ टीका पहले उक्तम एवं अर्थम दृष्टान्त में विभणती न किंचित अस्थि ये जो बात कहा गया उसको दृष्टान्त देकर करके स्पष्ट करते हैं भाष्य में न ही स्वप्ने हस्ति चित, चित्तम वा विद्यते तथा इह विवेकी नाम इति अभिप्राय स्वप्न में हस्ती भी नहीं है हस्ति चित्त हस्तचित्त अर्थात हस्ति ज्ञान स्वप्न में हस्ति भी नहीं है हस्ति ज्ञान भी नहीं है तथा इह अर्थात जागृत अवस्था में जागृत में भी ना हस्ती है ना हस्ति ज्ञान है विवेकी नाम विवेकियों के लिए नहीं है टीका में इगरितोक्ति जागरित में भी अस्थि भी नहीं है अस्थि ज्ञान भी नहीं है आगे पाठ संशोधन करना है द्वितीय आर्ध टीका में द्वितीय आर्धिकार द्वितीय चाहिए अर्धा हो गया श्लोक का द्वितीय व्याख्यान करने का इच्छा से पहले प्रश्न करते हैं भाष्य में कथम आप कैसा कह दिए चित्त भी नहीं है दृश्य भी नहीं है ये कैसे कह दिए कथम भाष्य में कहते हैं कथम प्रश्न हो गया उत्तर देने के लिए टीका में कहते हैं तदेव अवतारिय व्याकरोति उसी का ही अवतारण करके व्याकरण अर्थात उसका व्याख्यान करते हैं भाष्य में कहते हैं लक्षणा लक्षणाशून्यम श्लोक में दिया लक्षणा शून्यम यह भी प्रतीक लिया आगे उसका व्याख्यान करते हैं लक्ष्यते अनया लक्षणा प्रमाण तो लक्षणा शब्द का अर्थ हो गया प्रमाण अर्थात प्रमाण शून्य किसमें कहते हैं लक्षिणशून्य चित्त चैत्य चैत्य विषय ज्ञान और विषय ये दोनों में कोई भी प्रमाण नहीं है तो प्रमाण नहीं है तो फिर ये दिखता है कैसे के कहते हैं यता हा। तन मतेन यत तन्मतेन तद चितयाद गृहते उसी चित्त हो जाने से वो दिखेगा एक दिन रात को आने का समय में वहा भूत देखा अभी तो दिन भर वही चलेगा अभी वो तत्चित्त हो गया आगे तो वो घर में रहते हुए भी वहाँ भूत देख लेगा क्यों कहते तत्चित्त हो गया तो उसी प्रकार की कहते हैं जगत सब इसी प्रकार की ही चलता है ठीक है यत तत् न तद भेद से इति शेष भाष्य में अंतिम पंक्ति में दिया न प्रमाण शून्य उभय चैत्यम दगे टीकाकार कहते हैं यत तत् न तद तत भेद से प्राणिक इसलिए चैत्य का भेद में भेद प्रामाणिक नहीं है चैत्य अर्थ दृश्य विषय चित्त अर्थ ज्ञान ज्ञान और विषय में कोई भेद नहीं है कथम तरी लौकिकना परीक्षाण प्रमाण प्रमेय विभाग प्रवृत्तिरि आशंक्य फिर लोकी का नाम लोक में प्रमाण और प्रमेय विभाग करते हैं खाली लौकिक नहीं परीक्षक परीक्षक अर्थात जो शास्त्र का विचार करते हैं नया लोग कहेंगे प्रमाण प्रमेय विभाग है पूछता है फिर अगर आप कहते हैं कि घट ज्ञान घट भिन्न नहीं है लोक में और जो शास्त्र विचारक वो लोग सब कैसे कहते हैं परीक्षण प्रमाण प्रमेय विभाग प्रवृत्ति कैसी होती है चतुर्थ चतुर्थ पाद का अर्थ इति चतुर्थप्लोक में कहा तन्मतेन एव तमतेन टीका में कहते हैं ही स्पष्ट करते हैं इति आगे भाष्य में न घटमतीख्याय घटो हैं घट ज्ञान को छोड़ करके घट है ऐसा कैसे निश्चय होगा अर्थात घट ज्ञान आपको नहीं है आप कह देंगे घट है तो उसी को कहते हैं घटमति में प्रत्याख्या घटमती को छोड़ दिया घट ज्ञान आवश्यक नहीं है तो कैसे घटो गृह घट कैसे होगा ना भी घट में प्रत्याख्या घटमती घटो अगर नहीं है तब घट ज्ञान हो जाएगा नहीं होगा और घट ज्ञान है तभी घट ज्ञान तब तक नहीं होगा जब घटो नहीं है और घट है कब कहेंगे कहीं घट होने से ये दो नहीं नहीं तत्र प्रमाण प्रमेय भेद शक्य ते कल्प अभिप्राय तो प्रमाण प्रमेय भेद ये कल्पना नहीं कर सकते हैं ये अभिप्राय है व्यवहार सब चलता है जैसे स्वप्न में होता है वास्तव तो कुछ नहीं है टीका में घटे किम प्रमाणम इति घटम है इसमें क्या प्रमाण है कि घट है इसमें प्रमाण क्या है कहते हैं ज्ञान घट है? ज्ञान, है, है? ज्ञान हुआ ये प्रमाण है कहते हैं ज्ञान मिति अनुत्तरम घट है इसमें क्या प्रमाण है कहते ज्ञान हुआ कहते हैं अगर ज्ञान घट है इसमें प्रमाण है तो कौन सा ज्ञान है ये ज्ञान सामान्य है ना घट ज्ञान है अगर कहेंगे कि घट है इसमें प्रमाण है ज्ञान कहेंगे आपको पट हुआ आप कह देंगे घट है जो पट है वो के ज्ञान है Nicholas. आप कह देंगे घट है क्या प्रमाण है कहते ज्ञान तो होना कहेंगे ठीक है, है पट हुआ ये तो ज्ञान है तो ये घटो के लिए प्रमाण है नहीं होगा दूसरा कहेंगे घटो है इसमें प्रमाण है घट कहेंगे अच्छा आपको घट ज्ञान हुआ तभी आप कहेंगे घट ये घट ये क्यों हो गया घट ज्ञान होने से आप कहते हैं घट है तो ये घट ज्ञान होने के लिए आपको पहले घट चाहिए कहते घट ज्ञान होने से कहते हैं कि घट सिद्ध हुआ और घट ज्ञान होने के लिए पहले से आपको घट चाहिए घट तो ज्ञान होने से घट सिद्ध होगा किंतु पहले घट ज्ञान होने के लिए आपको घट चाहिए ये तो नहीं घट पाएगा ठीक है हम इसको कहते हैं घट किम प्रमाणम उगते घट ज्ञान अ इति अनुत्तरम क्यों अति प्रसंगात अगर घट है इसमें क्या प्रमाण है कहेंगे ज्ञान पट ज्ञान होने पर भी घट आपको प्रमाण हो जाए नहीं होगा अति प्रसंग हो जाएगा और नापी घट ज्ञानम घट ज्ञान घट होने में प्रमाण है कहते अनुन्यास घट ज्ञान होने से घट प्रमाण हुआ और घट ज्ञान कैसे होगा कहते घट होने में तो ये तो अनुन्यास हो गया अनुन्यास प्रसंगा अथो न घट त और मानवेय भाव संभवती इसलिए घट और घट ज्ञान के बीच में प्रमाण प्रमेय ये सब संबंध नहीं हो पाएगा इसको चार नंबर अच्छा एक नंबर टिप्पणी दिया तत चित्त एव तद गृहत इति न उभयत्र चित्त चैत्य एक पद होगा दूर दूर लिख दिया ना एक पद होगा ठीक उसी का नीचे है चित्तम चैत्यम न गृहते न कट जाएगा चित्तम चैत्यम गृह्य आगे है आ, ये शर्ट शर्ट श्लोक उच्चारण करेंगे आगे कहते हैं दृश्यानाम भेद ग्राहक नाम जो दृश्य है कौन ना है जीवाना अंडजादी सब जीव दृश्य है वो सब दर्शन अतिरिक्ता असत्वअुम से दर्शन से भिन्न असत्व ज्ञान से भिन्न उस पदार्थ नहीं है ये अनुमान पूर्व पक्ष कहता है कि अनुमान भेद ग्राहक प्रमाण के द्वारा बाध हो जाता है तो उसका परिहार कर दिया भेद ग्राहक प्रमाण बाद हम परिहृत्य सिद्धांत उसका परिहार कर दिया अर्थात दृश्य दर्शन में कोई भेद नहीं है अभी दर्शन अतिरेकेण तेसाम असत्व दर्शन अतिरक दर्शन से अलग होकर के दृश्य का सत्व नहीं है से जन्मादि प्रत्यय वाद सिद्धांत कहता है कि जो दृश्य है वो दर्शन से भिन्न नहीं है पूर्व पक्ष कहता है कि दृश्यों दर का अगर दर्शन से भिन्न नहीं है दृश्यों का सब जन्म मृत्यु कैसे हो रहा है घट बन गया घट नाश हो गया ये जन्म मृत्यु कैसे होगा तो जन्म मृत्यु होता है इसलिए भेद है पहले कहा था प्रमाण ग्राहक भेद का जो ग्राहक प्रमाण है उसके द्वारा ये भिन्न मानना पड़ेगा सिद्धांत ही उसका निराकरण कर दिया कोई प्रमाण नहीं है भेद कहने के लिए दिखता है व्यवहार होता है हाँ वो ठीक है किंतु तो कोई पारमार्थिक को प्रमाण नहीं है कहेगा कि ये दोनों अलग अलग है दर्शन और दृश्य अभी के पूर्व पक्ष कहता है कि अगर दर्शन और दृश्य अलग नहीं होगा तो जन्म व्यवहार नहीं हो तो नहीं पाएगा घटका जन्म हुआ उत्पत्ति हुआ घटका नाश हुआ ये कैसे कहेंगे अगर दृश्य नहीं है तो जन्मादि यथा यथा जीवो जीवो जायते म्रियते जन्मा तथा जीवा अमी सर्वे तथा जीवा अमी सर्वे न यथा जीवो न च यम जीव जा म्रीय तथा जीवामी सर्वे च तथा यमतको जीव जायते म्रिये से तथा जीवा जीवा अमी सर्वे। भौन्ती भौन्ती निर्मितको जीवो। जायते जायते अमी, जीवा अमी सर्वे सर्वे न च तथा न शर्वती च तथा तथा अमी सर्वे भवन्ति न स्वप्नमयो जीव जायते मृयते सब जैसा है ऐसा है स्वप्नमयो जीव स्वप्न में जो जीव उनका उत्पत्ति भी होती है उनका मृत्यु भी होती है तथा जीवा अमी सर्वे अमी जीवा जागर जीवा इनका भी ऐसे ही उत्पत्ति होती है नाश होता है जायन्ते न भवंती नश्यंते जाए दूसरा दृष्टांत देते हैं यथा माया मयो जीव जादूगर दिखाया बहुत सारे बना दिया और मृयते भी सबको मार भी दिया तथा जीवा अमी सर्वे तथा कह करके जागृत दृष्टांत है ये भी सब भवंतिपत्यन्ते न भवंती नश्यंते द्वितीय दृष्टान्त हो गया तृतीय यथा निर्मित जीव माया से निर्मित होता है जो जीव वो जायते मृत तथा जीवा अमी सर्वे निर्मित अर्थात माया से जो माया नहीं माया तो द्वितीय हो गया यहाँ अर्थात कोई मंत्र औषधि के द्वारा कुछ बना दिया जैसे बना दिया ये भी सब इसी प्रकार की जायते जायत मृियत ये कहते ना मंत्र से बना दिया ना विश्वामित्र त्रिशंकों के लिए स्वर्ग तो वो सब ऐसा ही बना दिया फिर वो गया तो यहाँ निर्मित क पहले दे दिया था मायामय इंद्रजालिका जादूगर का, का। यहाँ निर्मित कर्थात मंत्र औषध इत्यादि के द्वारा वो यही सब एक ही है अच्छा टीका में मायामय से निर्मित क्या चीव से विशेषम बुभुत सुमान प्रति आह और निर्मित क्वपन तो समझ जाता है सपन में जो दिखते हैं वो ऐसे उत्पन्न होते हैं नाश होते हैं किन्तु मायामय और निर्मित निर्मित को मंत्र औषध के द्वारा जो बनते हैं विशेषम बुभूत समान प्रति आह भाष्य में इसका उत्तर देते हैं विशेषम बुभुत समान बहुत समान और बौद्धम इच्छम जानने के लिए जो चाहता है उसको उत्तर देते हैं भाष्य में मायामयो अर्थात मायावि न यत मायावी के द्वारा जादूगर के द्वारा जो किया गया निर्मित कंत्र औषधियादि निष्पादित मंत्र औषधि के द्वारा जो बनाया गया ठीक टीका में संविद अतिरेकेण अंडजादीना सत्वाभावा अनुमानस्य न जन्मादि प्रतिभासवाद संविद अतिरेकेण ज्ञान से भेदेन अन्के अंडजादीना अंडज स्वेदज जो सब कहा गया पर सत्भाव वास्तव नहीं है दिखता है दिखता है वास्तव नहीं है यह अनुमानस्य न जन्मादि प्रतिभासे न बाध पूर्व पक्ष कहता है कि जन्म मृत्यु होता है इसलिए ज्ञान और विषय समान नहीं होंगे तो सिद्धांत कहते हैं कि जन्म मृत्यु का जो आभास होता है उसके द्वारा हम जो अभिन्न कहते हैं वो बाध नहीं हो जाएगा क्योंकि जन्म मृत्यु कोई वास्तव नहीं है तो आभास है दिखता है तो सत्व अभाव का जो अनुमान वो प्रतिभासे न जन्मादि प्रतिभा न बाध नहीं होगा आगे पाठ संशोधन करना टिका में सत्वाभावे सत्वाभावे भी स्वप्नादीसु सत्वा जन्मादि विकल्प बाहुल्य उपलम्बात श्लोक त्रय से तात्पर्य आह सत्व नहीं होने पर भी स्वप्नादि में जन्मादि विकल्प सब होता है स्वप्न में कोई वास्तव पदार्थ नहीं है फिर भी जन्म मृत्यु जादूगर में भी नहीं है मंत्रोषधि से जो बना देते हैं, वो भी सब कुछ नहीं है नहीं होने पर भी श्लोकत्र से मतलब सब उपलंब होते हैं, दिखते हैं, श्लोक का अर्थ कहते हैं भाष्य में स्वप्न माया निर्मितका का अंड जीवा यथा जायंत मियंत स्वप्न में माया में मंत्र औषधि से निर्मित होते है जो अंडजादे जीवा यथा जायन्ते मृंत जैसे बनते हैं मरते हैं तथा तो मनुष्यदि लक्षण अविद्यमान एवं चित्त विकल्पना मात्रा इत्यर्थ इसी प्रकार की व्यवहार में कहते हैं ये मनुष्य है ये बहु है ये अशु है जागृत अवस्था में ये भी सब अविद्यमान ये सब नहीं है ये वो चित्त विकल्पना मात्रा इत्यर्थ ये सब चित्त का विकल्प है कितना कठिन है ये चीज ग्रहण करने के लिए कहते पूरा दिखता है सारे व्यवहार करते हैं तो फिर खाते पीते हैं और कहते हैं ये सब चित्त का विकल्प है बार बार विचार करेंगे धीरे धीरे जो सत्य तो बुद्धि पड़ा है वो शिथिल होगा बार बार चोट लगने से और ऐसा कर्म ज़्यादा ना करें जिसमें जगत में अधिक सत्य तो बुद्धि होगा वो भी कर्म उस प्रकार न करें और नहीं तो कहते हैं एक तो डाल या चीनी का दाना पानी में हर दिन भर नमक का डालते रहा वो कब मीठा होगा तो सत्य तो बुद्धि वाला कर्म न करे मिथ्यात्व तो बुद्धि को बार बार विचार करके दृढ़ करे तभी तो ये सब बात धीरे धीरे जचेगा नहीं तो ये इतनी ऊंची बात है हमको सब कहते ना आंटी ना कुछ पकड़ेगा इस प्रकार की हो जाएगा सांसारिक बुद्धि ज्यादा होने से ये सब काम का नहीं है ये तीन श्लोक उच्चारण कर दीजिए आचार्य ब्रह्मचर्य जीव यह देवदूत चंचल खाली बाती सर्वे भगवान भक्त चंचल आ आज यहां तक एक बात हम लोग को ध्यान में रखना है लक्ष्य और मार्ग दोनों हम अपने इच्छा से चुन नहीं पाएंगे लक्ष्य अगर हम अपने इच्छा से चुनेंगे मार्ग जो परमात्मा विधान किए हैं उसमें चलना पड़ेगा परमात्मा का विधान हो गया शास्त्रम श्रुति श्रुति ममे वाज्य लक्ष्य हम निश्चय करते हैं तो मार्ग परमात्मा का हैं मार्ग हम चुनते हैं लक्ष्य हम नहीं चुन पाएंगे वो परमात्मा जहां निश्चय किए हैं इन मार्ग में चलेंगे तो यही पहुंचेंगे नहीं कि मार्ग भी हम चुन लेंगे लक्ष्य भी हम चुन लेंगे ऐसा नहीं होने वाला है अगर लक्ष्य हम चुनते हैं हमको परमात्मा प्राप्ति होना है मार्ग तो उसी में चलना पड़ेगा जो कहा गया है ऐसा नहीं कि हम अपनी इच्छा से जियेंगे भी और परमात्मा प्राप्ति भी हो जाएगा ये कभी नहीं हो पाएगा तो ऐसा अगर होगा तो सारे शास्त्र तो व्यर्थ ही हो गया तो ये नहीं होगा इसलिए हमको चुन लेना है दोनों में से कोई एक चुनेंगे और जो दोनों में से दोनों को ही नहीं चुनेगा दोनों ही परमात्मा के ऊपर छोड़ देगा लक्ष्य भी जो वो कहे हैं वही हमारे लिए होगा और मार्ग भी जो वो कहे है वही हमारे लिए होगा तो उसके बाद तो कहना ही क्या है इसलिए हमको देखना है क्या हम दोनों ही परमात्मा के द्वारा निर्णय तो छोड़ देंगे जो कहें मनुष्य जीवन का लक्ष्य वही लेना है और जो मार्ग कहें वही लेना है अथवा एक हम चुन लेंगे बाकी उनका मान लेंगे तो ये थोड़ा ही हो गया तो इसी मुताबिक चलना पड़ेगा कठिन तो है किंतु कोई अलग रास्ता नहीं है पूर्णमद पूर्णमितद पूर्णम गच्य पूर्णश